अथर्वद या मांडूक उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण का अठाईसवाणवंगीश्वर स्थित मीरो न शोचती प्रणव ही ईश्वर है सभी का हृदय में ये स्थित है सर्वव्यापी ओंकार यही वास्तविक है प्रणव का वास्तव तो अर्थ है तूर्य है तूर्य जो है निर्विशेष ब्रह्म है वही ही ईश्वर रूपेण अंतर्या में रूपेण सभी का हृदय में स्थित है व्यापक तो है तूर्य किंतु ईश्वर रूप से सभी के हृदय में स्थित है ईश्वर अंतर्याम माया विशिष्ट होकर के सभी का हृदय में रहते हैं इति मत्वा धीरो न सोचती फिर धीर विवेकी उसका और दुख नहीं होता है ना सोचते अर्थात शोक का कोई कारण नहीं रहता है भाष्य में हम लोग देख रहे थे सर्वस्व प्राणी जात सभी प्राणियों का स्मृति प्रत्ययास्पद हृदय स्मृति और प्रत्यय प्रत्यय अर्थात अनुभव स्मृति और अनुभव ये दोनों को मिला करके नया एक लोग ज्ञान कहते हैं तो बुद्धि ज्ञान है तो इसका आश्रय आश्रय हो गया हृदय हृदय अर्थात अंतकरण स्मृति हो अथवा अनुभव हो ये दोनों का आश्रय अंतकरण उसी अंतकरण में स्थित उसी अंतकरण में स्थित अर्थात जो अनुभव हुआ स्मृति हुआ ये वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होता है ईश्वर प्रणवम विद्या ही प्रणव है प्रणव रूप से उसी को ही जानना है सर्वव्यापिन व्योम ओंकार आत्मान असंसारिणम सर्वव्यापी है दृष्टान्त देते है व्योम आकाश जैसा आकाश देशी को व्यापक है काली को व्यापक नहीं है क्योंकि तो आकाश भी प्रलय समय में इसका विनाश हो जाता है फिर सृष्टि होती है तो इसलिए देशी को व्यापक है व्यापक है अर्थात तो जहां जहां आप कुछ देश चिंता कर पाएंगे वहाँ आकाश है तो काली का नहीं है ओंकार आत्मान असंसारिणम आपने आपको ऐसे ही जाने सर्वव्यापक है तो आकाश जैसा और असंसारी है धीरो धीरो का अर्थ धीरो का अर्थ कहते हैं बुद्धिमान बुद्धिमान का अर्थ टीका में कहते हैं बुद्धिमान यथि विवेकी तव जो विवेकी है उसी को ही बुद्धिमान कहा जाएगा विवेकी विवेक विवेक का लक्षण क्या है नित्य नित्य वस्तु का भेद कर पाना यही विवेक है तो वही विवेकी है जो नित्य अनित्य वस्तु को अलग कर देता है तो नित्य अनित्य वस्तु को अलग कर देता है खाली अलग कर दिया नहीं आगे उसका कार्य में प्रतिफलित होना है मैं तो कैसे ना दृष्टांत देते हैं माँ ने बच्चों को बच्चा को कह दिया कि आप जब ट्राफिक में जाओगे ना वहां खड़े रहना एक मिनट मतलब एक सेकेंड के लिए दाई ने देखना बाएं देखना फिर पार होना बच्चा गया दाई ने देखा बाएं देखा और पार हो गया और एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल ले आ गया माँ पहुंची पूछे के कैसा हुआ हमने देखा डाई ने देखा बाहें देखा कि बाएं से गाड़ी आ रहा था कुमार मार दिया <laughs> तो बोला कि कैसे तो बाह देखा गाड़ी आ रहा है नहीं जाना थे तो वो तो आप पता ही नहीं थे बोला देखना और पार हो जाना भगवान भाष्यकार कहते नित्य अनित्य वस्तु का विवेक कर देना अवल कर देना ये नित्य है ये अनित्य है फिर उसके आधार पर और कुछ करना ऐसे तो भाष्यकार भगवान वहां नहीं कहे <laughs> ऐसा बुद्धि नहीं होनी चाहिए तो अर्थात तो आगे उसका प्रभाव होना चाहिए उसका प्रभाव क्या होगा वैराग्य अगर अनित्य वस्तु ये दिखे गया फिर वैराग्य यही उसका प्रभाव है नित्य नित्य वस्तु विवेक हो जाने का प्रभाव है कि वैराग्य होना तो ये जो चार वहाँ कहे ना विवेक वैराग्य सट संपत्ति और मुमुक्ष ये सब एक होने से अगला स्व तो होगा तो ये विवेक ही ये दृढ़ नहीं होगा तो आगे वैराग्य भी नहीं होगा क्योंकि अनु अनित्य वस्तु में अनित्य तो का ये निश्चित नहीं होगा अगर वैराग्य दृढ़ हो जाएगा आगे सम हो जाएगा सम क्या ये हमेशा चलते रहना किस में चलेगा अपना जो आसक्ति विषय में चलेगा वैराग्य दृढ़ हो गया तो आसक्ति विषय कहाँ घट जाएगा तो अगर सम हो गया मनो अगर सम हो गया तो इंद्रियों के पीछे भागेगा नहीं मनो जब असम रहता है तभी इंद्रियो के पीछे भी चलता है क्योंकि इंद्रिय उसको असम होने के लिए खाद्य देते हैं तो जब मन धीरे धीरे सम होगा तब शांत हो जाएगा वैरागी दृढ़ होने से वो और असम होने के लिए खाद्य को नहीं खोजेगा और कहेगा जाने दो तो ये सब तो असम कराने वाले इनको तो छोड़ो आगे दमो हो जाएगा इंद्रिया दमन हो जाएगा जिसका विवेक नहीं होगा उसका इंद्रिया दमन तो दूर की बात है होगा नहीं दम अगर हो जाएगा आगे ऊपर उपरती अर्थात संसार उपरमणम कहते हैं दम हो गया अर्थात इंद्रियो में कुछ और विषय चाहिए नहीं इंद्रिय विषय चाहिए नहीं तो संसार में फिर क्या मतलब है एक ही फिर क्या चाहिए कहेंगे गुरु चाहिए शास्त्र चाहिए तो फिर संसार इंद्रिय दमन हो गया तो संसार हो स्वत सो, होगा क्योंकि जिसको कुछ देखना नहीं खाना नहीं पीना नहीं बात करना नहीं कुछ नहीं करना और तो संसार में और क्या जाएगा ये स्वतः हट जाएगा उपरम हो गया तो संसार से हट जाएगा तो फिर ठंडी गर्मी लगे भूख प्यास लगे उसके लिए जुगाड़ नहीं करेगा तितिक्षा ठीक है थोड़ा बहुत चलेगा कौन इतना परिश्रम करेगा वहां मिलेगा मोटा काम कम्बल भाई जाने दो थोड़ा दो महीना ठंडी थोड़ा ऐसे पार हो जाएगा बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करेगा इसको कहेंगे तितिक्षा हो जाएगा अर्थात ये वृथ्धा परिश्रम करके आराम में रहना उस बुद्धि को छोड़ देगा वही तितीक्षा हो जाएगा तो तितीक्षा जब हो जाएगा और कोई कार्य नहीं रहा तो क्या करेगा तो कहेंगे फिर श्रद्धा श्रद्धा अर्थात तो अब शास्त्र सुनेंगे क्या कह रहा है वो क्या चीज है उसमें विश्वास करना ये शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि कहते हैं तो फिर आगे होगा प्रतीक्षा ऊपरति जब तक नहीं होगा श्रद्धा भी नहीं होगा सुन लेंगे शास्त्र समझ भी जा सकते हैं किन्तु उसको जो सत्य बुद्धि से ग्रहण करना यही ठीक है बाकी चीज नहीं है इस प्रकार के ग्रहण नहीं होगा किंतु जिसको ऊपर तितिक्षा हो जाएगा ये भी हो जाएगा श्रद्धा जब हो जाएगा आगे समाधान समाधान अर्थात चित्त बिल्कुल स्थिर हो गया क्योंकि शास्त्र जो कहता है वो सत्य बुद्धि से ग्रहण करके निश्चय कर लिया तब तो समाधान हो गया चित्त का और कोई चलने का और कोई जागा भी नहीं रहा सम भी चित्त की आ, मतलब एक, एकाग्रह करना और समाधान भी चित्त की एकाग्रह किन्तु सम साधन अवस्था समाधान सिद्ध अवस्था वहा चित्त को और जाना नहीं है रोक करके रखना यहाँ चित्त को जाने का और कोई स्थान ही नहीं है इसलिए नहीं जाना क्योंकि सभी को तो मिथ्या निश्चय करके आ गया समाधान हो गया अब तो और चित्त को कहीं जाना नहीं फिर क्या कहें अब तो ब्रह्म के साथ एक हो जाना है मुख्यत्व तो विवेक का दृढ़ होने से आगे से ये स्वतः ही चलेगा इसको कहते हैं धीरो धीरो अर्थात तो बुद्धिमान टीकाकार कहते विवेकित्वम विवेकी का भाव हो विवेकित्व विवेकित्व का अर्थ क्या हो जाएगा विवेक तो यही धीमान का अर्थ अर्थात तो बुद्धिमान का यही धर्म है मत्वा इति साक्षात्कार संपत्ति विवक्ष्य थे जो श्लोक में कहा सर्वव्यापी नकार मत्व भाष्यकार इसको मत्वा। मत्वा कहते हैं बुद्धिमान मत्व महत्वा का अर्थ कहते हैं साक्षात्कार संपत्ति साक्षात्कार की संपत्ति सम्यक प्राप्ति साक्षात्कार हो जाना अर्थात तो मैं व्यापक ब्रह्म हूँ असंग कुटस्थ इस प्रकार की निश्चय हो जाना हो जाने से फिर न सोच सके शोक तो ये सब उपाधि को लेकर के होता है शरीर और मनोबुद्धि इत्यादि को लेकर के शोक होता है तो जब ये सब मिथ्या है कल्पित है अगर व्यावहारिक है भी तो प्रारब्ध के अनुसार चलेंगे जितना है उतना तो आएगा ये सब बार बार निश्चय करने से फिर और इसमें और चित्त विक्षित तो नहीं होगा तो ये साक्षात्कार होगा साक्षात्कार संपत्ति साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाने से न सोचे साक्षात्कार अर्थात तो अनुभव अपुभव होना मैं वही ठीक है मैं विवेक द्वारा साक्षात्कार तो शोक हेतु हो विवेक के द्वारा तत्व तो साक्षात्कार होता है होने पर शोक का निवृत्ति हो जाएगी शोक निवृत सप्तमी शोक निवृत्ति के विषय में हेतु कहते हैं भाष्य में शोक निमित्त अनुपत्य जब तत्व तो तो साक्षात्कार हो जाता है न सोचती क्यों न सोचती कहते हैं शोक का निमित्त ही और रहा नहीं शोक करने के लिए और कोई कारण ही नहीं है सब मिथ्या है सब स्वप्नबोत्त है ऐसा जितना जितना बाकी दृढ़ होगा ठीक है मैं तस्य ही तस्मित तस्य से पहले क्या दिया शोक शोक का निमित्तम तस्य ही निमित्तम आगे क्या दिया आत्मा, आत्मा ज्ञानम शोक का निमित्त आत्मा ज्ञानम ठीक है आत्मन अज्ञान क्योंकि यहाँ अगर आत्मनह अज्ञानम अगर आत्मनह ज्ञानम लेंगे तो क्या हो जाएगा पद आत्मज्ञानम होगा ये आत्मा ज्ञानम अर्थात आत्मनह अज्ञानम ये शोक होने का कारण है कि आत्मनह अज्ञान मैं अगर शरीर और मनोबुद्धि इत्यादि मान लिया तब तो इसको तो कभी शोक से निवृत्ति उसका होगा ही नहीं उसको तो शोक शरीर और मनोबुद्धि को तो लेकर शोक तो होगा ही होगा क्योंकि ये जो शरीर और मनोबुद्धि है कभी एक रूप रहेंगे नहीं ये प्रकृति का अंश और प्रकृति का धर्म है कि परिवर्तनशील क्योंकि संसार उसका विपत्ति क्या कहते हैं शरती थी संसार शरति चलती गच्छी और जगत तो गच्छी थी जगत ये शरीर और मनोबुद्धि ये सब जगत का अंश संसार का अंश इनका धर्म है कि चलते रहेंगे और हम हमेशा क्या करेंगे ये बिल्कुल जैसा है ऐसे बने ही रहना चाहिए तो ये जो सर्वदा चलने का इनका स्वभाव है उसको एक रूप होकर के स्थिर होने के लिए उद्यम करना ये कितना बुद्धिमानी है ऐसा तो ही है और हम ऐसा क्यों उद्यम करते हैं ये शरीर मनोभूति सर्वदा एक रूप होना चाहिए परिवर्तन होने से ही दुख होता है ऐसा हम क्यों चाहते हैं क्योंकि हमारा वास्तव स्वरूप एक रूप है हम वास्तविक अपरिवर्तनीय है और हम अभी अपने आप को जो मानते हैं उसको भी सोचते हैं, वो भी वही होना चाहिए ना इसलिए उसको एक रूप रखना चाहते है और वो कभी होता ही नहीं और बेचारा गया जीवों का सारा जीवन उसी में चला गया अगर ये निश्चय हो जाना है ये कभी भी एक रूप नहीं होंगे आज ये ठीक है तो कल खराब हो जाएगा आज महान आनंद है मन में कल तो एकदम पेंडुलम उस तरफ महान दुख होगा शरीर आज बिल्कुल बढ़िया है तो फिर कल कहेंगे एकदम खराब हो जाएगा इसलिए तो परमात्मा ऐसे ही बनाए है बाल्यकाल और वार्धक्य तो बिल्कुल अर्थात तो एकदम बढ़िया है कभी सोचता होगा ऐसे ही रहे परमात्मा दिखा देंगे ऐसे नहीं रहने वाला है तो एक रूप वो कभी रहना ही नहीं है तो जो इस प्रकार निश्चय कर लेगा तो फिर शोक का निमित्त ही नहीं रहेगा स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन है ही नहीं पर ये जो शरीर मन बुद्धि है ये कभी एक रूप रहेंगे ही नहीं ये सर्वदा परिवर्तनशील होंगे ही होंगे जितना जितना उनका परिवर्तन को हम देखने लगेंगे साक्षी बन जाएंगे उनका परिवर्तन भी इतना इतना घट जाएगा घट जाएगा मतलब जितना प्रारब्ध है उतना तो आएगा तो ये जो मन का परिवर्तन हो जाना यही धीरे धीरे घट जाएगा शरीर का तो जैसा है वो तो चलेगा मन का परिवर्तन जो सुख दुख हो जाना ये धीरे धीरे घट जाएगा यही ज्ञान का फल है तीन निमित्तम आत्मा ज्ञानम स्वरूप का अज्ञान होने से ही शोक होता है जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है हम वास्तविक अपरिवर्तनीय सौदा एक रूप रहने वाला है ऐसा निश्चित तो हो जाएगा फिर कोई शोक नहीं है तस् आत्मसाक्षात्कार निवृत शोकानुपत्तिरित प्रमाण आह अभी शोक का निमित्त क्या हो गया आत्मज्ञान अभी कहते हैं तस् आत्मसाक्षात्कार निवृत आत्मज्ञान से आत्मज्ञान से आत्मसाक्षात्कार निवृत आत्मसाक्षात्कार अर्थात आत्मज्ञान तो आत्मा का अज्ञान आत्मा का ज्ञान होने से निवृत्ति हो जाएगी तो यद विषय का अज्ञान तद विषय का ज्ञान है न अनिवर्तिये तभी तो आत्मा का ज्ञान हो जाने से आत्मा का अज्ञान निवृत्त हो गया था शोक अनुपपत्ति शोक होगा नहीं इसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में तरती शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुति भारद जी उनके पास क्या नहीं था मतलब जितना विद्या था वो पूरा एक पैराग्राफ है खाली विद्या का नम सारे विद्या उनको पता है तभी जाकर के सनत कुमार को कहते हैं श्रुतम ही भगव दृश्य तरती शोकम आत्मविद ना हम ना हम आत्मविद मंत्र विदेव, हम खाली शब्द तो को जानते हैं आपको आत्मविद नहीं है इसलिए सोचा भी हम सोचा मेरे को दुख हो रहा है सभी ज्ञान है फिर भी दुख हो रहा है क्या दुख हो रहा है कि हमको स्वरूप ज्ञान नहीं है अर्थात ये जो परिवर्तनशील पदार्थ के साथ हमारा संबंध हो जाता है जो स्थिर पदार्थ उसके साथ संबंध नहीं होता है जब तक तो स्थिर नहीं होगा तब तक तो दुख ही होगा ही होगा आत्म साक्षात्कार से निवृत्ति हो जाने से शोक अनुपतिर इत प्रमाणम आह तरती शोकम आत्मविद ये सूची छांदोग्य का है चंद्र सप्तम अध्याय का प्रथम अथवा द्वितीय मंत्र है तो प्रथम मंत्र ही है ठीक टीका में आदिशब्रंथिर्दिश्रुतिर् ग्री, ग्री। गो के नीचे रि चाहिए जब भाष्य का तरथि शोकम आत्मविद इत्यादि आदि कहने से भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षेत्र चाष्य कर्माणी तस्मी दृष्टि परावरे ये मुंड है भिद्यते हृदय ग्रंथि हृदय का ग्रंथि चित जड़ का संबंध चिद और जड़ अर्थात चैतन्य और बुद्धि ये दोनों का बीच में संबंध हो जाता है सूर्य और दर्पण ये दोनों का बीच में संबंध हो गया सूर्य और दर्पण ये दोनों का बीच में संबंध क्या होता है प्रतिबिंब हो जाना इसी प्रकार की चैतन्य चित्त और बुद्धि बुद्धि का जो वृत्ति उसमें संबंध हो जाता है क्या हो जाता है कहते हैं चिदाभास हो जाना तो यही जो ग्रंथी इसी कहते हैं ग्रंथि अभी चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ बुद्धि में ये जो चिदाभाष अभी यही मानने लगा ये जो बिंब चैतन्य है अभी वो चिदाभाष को मैं मानता है जैसे कहते हैं ना वो जो पक्षी होता है वो जो वाहन का जो मिरर होता है ना उसके ऊपर बैठ करके वो वो वाहन का मिरर को चोंच मारता है क्यों सोचता है कि ये दूसरा है तो अर्थात तो ये तो दूसरा हो गया ये थोड़ा दृष्टांत तो ठीक नहीं हुआ बालक जैसे दर्पण में अपना मुख को देख करके उंगली दिखा करते है, हूं। कहते है वो मैं हूँ कहता है वो मैं हूँ कहता है इसी प्रकार के चिदाभास को ये चैतन्य मैं बोल करके मानता है और चिदाभास बुद्धि के पक्षपाती है क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है दर्पण में वो प्रतिबिंब ये दर्पण की पक्षपाती है ना बिंब के पक्षपाती है किसको अनुसरण कर मतलब किसका धर्म से लिप्त होता है प्रतिबिंब तो अगर वो दर्पण फट जाएगा दर्पण में काला रहेगा वो बिंब में दिखेगा ना प्रतिबिंब में दिखेगा इसलिए जो प्रतिबिंब होता है वो उपाधि पक्षपाती उसका धर्म है वो बिंब पक्षपाती नहीं है बिंब से खाली जो प्रकाश ग्रहण कर लेना इतना कर लिया बाकी उपाधि में दर्पण में जो है सब दिखेगा ये उसका धर्म है प्रतिबिंब का धर्म है इसी प्रकार चिदाभास का धर्म है कि ये बुद्धि इत्यादि के साथ सटा जाएगा उसका धर्म है अर्थात बुद्धि में अगर चलंत्याम बुद्धि में विक्षेप है बुद्धि में सुख है दुख है उसके साथ मिलेगा उसके पीछे क्या होता है ना चैतन्य वो को मैं मैं मानता है। मानने से का धर्म ये बुद्धि के साथ सट जाना। तो अर्थात तो वो सट करके जैसा कहते हैं ना कि एक पिता है उसका पुत्र है पुत्र का एक मित्र है वो बहुत मतलब पुत्र को प्यारा है अभी पिता क्या क्या ना पुत्र के साथ सट करके पुत्र का मित्र के साथ सट गया इसी प्रकार के हो गया ये चैतन्य चिदाभास के साथ मिलकर के अभी बुद्धि का धर्म के साथ मिल गया बुद्धि का धर्म को मेरा धर्म मानता है तो इसी प्रकार के हो गया किंतु अगर निश्चय करेंगे कि ये तो चिदाभास वो बुद्धि के साथ मिलता है हम इससे अलग है हम इससे कोई प्रभावित तो नहीं होने वाला है इस प्रकार की बार बार विचार होना है कितना बार विचार होना है जब तक और ना सटे यही हो गया वेदांत तो विचार इतना दिन वेदांत विचार करने से हमारा और ये संबंध नहीं होगा वो तो आपको ही पता है इतना दिन विचार करने से बार बार विचार करे ये तो चिदाभास बुद्धि के साथ मिल करके बुद्धि का धर्म को अपने ऊपर ये आरोप करता है यही जो मिल जाना चिदाभास के साथ ये जो चैतन्य चैतन्य मेरा स्वरूप चिदाभास है इस प्रकार की तादात्म्य संबंध करता है तद चिदाभ मम आत्मा तद आत्मा यश स आत्मा यश्य ममो तो स अर्थात चिदावास वो चिदाभस आत्मा स्वरूप है मेरा ऐसे चैतन्य बिंबो मानता है मान्य से चिदावस के साथ एक हो गया खाली मानता है बस इतना ही अज्ञान है तो जो केवल मानता है अज्ञान से वो केवल ज्ञान मात्र से अलग हो जाएगा साधन चतुष्टय जितना दृढ़ होगा ये मानना केवल निश्चय होगा कि केवल मानता है क्यों मानता है छोड़ो किंतु ये मानने से अगर उससे आगे कुछ और सिद्ध हो रहा है प्रयोजन सिद्ध हो रहा है ये मानना कभी हटेगा नहीं क्योंकि मानने से ही ये प्रयोजन सिद्ध हो रहा है ना अगर वृक्ष का अगर हरे भरे पत्ते हैं वो जड़ कहां हटेगा इसलिए ये सब अगर हटेगा अर्थात ये जो प्रयोजन सिद्धि तभी तो जाकर के मान्यता हटेगा इसलिए कहते हैं साधन चतुष्ट दृढ़ होना चाहिए विद्यते हृदय ग्रंथिर हृदय का ग्रंथी अर्थात जो चित्त चैतन्य और जड़ चिदावास का बीच में जो संबंध हो जाता है आगे है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंत सर्व संशय सारे संशय छिन्न हो जाएंगे संशय अर्थात मैं जीव हूँ अथवा मैं व्यापक हूं मैं परिचिन्न हूँ आत्मा का परिमाण क्या है इस प्रकार की जो सब संशय रहता है वो सब छिन्न हो जाएगा जब स्वरूप का निश्चय हो जाएगा अश कर्माणी क्षीयते क्षीयते चाष्ट कर्माणी तस्मिन परावरे दृष्टि वो परमात्मा का अनुभव होने से सारे कर्मों इसका नाश हो जाते हैं तो जब स्वरूप शुद्ध असंग कूटस्थ निश्चय होगा तो ये सारे कर्म का नाश हो जाएगा अर्थात उसको निश्चय होगा कि हमने कभी कर्मों किया ही नहीं इसलिए कहा जाएगा कि उसका कोई भी कर्म नहीं रहेगा तो कर्म जब किया ही नहीं अर्थात तो कर्म हो ही नहीं सकता कूटस्थ के द्वारा जो निर्विकार है उसके द्वारा कर्म कैसा होगा जो कर्म हुआ ये सब बुद्धि इत्यादि के द्वारा कलि कल्पित है इस प्रकार के निश्चय होगा अच्छा ये अट्ठीसवा कारिका उच्चारण करेंगे आगे कहते हैं ओंकार भावम आपन्नम यह प्रतिपन्न स्तम स्तौती ओंकार जो कि तूर्य भाव को प्राप्त कर गया तूरीय भावम आपन्नम यदकार तूरीय भावम आप यह ओंकार अभी ओंकार ही तूर्य भाव हो गया जिसका इसी प्रकार की हुआ यह तम स्तौती उसका अभी स्तुति करते हैं यह प्रतिपन्न तूरीय भाव को प्राप्त कर गया जो ओंकार उस ओंकार को यह प्रतिपन्न जो प्राप्त कर गया अभी ओंकार का स्थिति क्या है तूर्य भाव हो गया उसको जो प्राप्त कर लिया प्राप्त कर लिया मैं ही वो तुरिया हूँ इस प्रकार के जिसको निष्ठा हो गया तो हम स्त उसका स्तुति करते हैं कहते हैं ज्ञानी का स्तुति करने से क्या लाभ है कहते हैं ज्ञान का स्तुति करते हैं ज्ञान का स्तुति क्यों करते हैं कहते हैं प्रवृति के लिए अज्ञानिको उसमें प्रवृत्ति के लिए ज्ञान का स्तुति किया जाता है ज्ञान का स्तुति कैसे किया जाएगा ज्ञानी का स्तुति कर दीजिए तो ज्ञान का स्तुति हो जाएगा क्योंकि ज्ञान सीधा ग्रहण होना कठिन है तो कुछ दिखता नहीं तो कैसे उसको मानेंगे किंतु तो ज्ञानी का स्तुति करेंगे ज्ञानी का स्तुति करने से हमारा दृष्टि उसके तरफ जाएगा ज्ञानी के तरफ फिर हम उसको देखेंगे उसका आचरण देखेंगे धीरे धीरे हमारा श्रद्धा बढ़ेगा तो इसलिए ज्ञानी का स्तुति किया जाता है शास्त्र में अमात्र वैत्योपशिव विदि युनिर्नेतरो जन अमात्रो अन्तमात्र उपशम शिव ओंकारो ये न इतरह जन ओंकार का चार विशेषण दे दिए अमात्र अनंतमात्र मात्र द्वैत उपशम इस प्रकार की ओंकार येन नदित जिसके द्वारा जान लिया गया वो मुनि इतर जन न दूसरे लोग मुनि नहीं है अमात्र जिसमें मात्रा नहीं है ओ, उ, म, और अउ म जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्थूल सूक्ष्म तेजस राज्य ये सब जहाँ नहीं है अमात्र सूर्य वो अनंत मात्रा मात्रा अर्थात तो परिचिन्न नियत अनैन मात्रा जैसे कहेंगे वो जो लेते हैं जिसमें हम दूध नापते हैं अथवा तो तेल नापते हैं अथवा तो कोई चावल धान इत्यादि मापते हैं मी इति मात्रा उसको कहा जाएगा अनंत मात्रा अर्थात वास्तविक जिसका मात्रा अर्थात इतने ही उसका परिमाण है ऐसा जिसका निर्णय नहीं हो पाएगा तो कहेंगे वो हिमालय जैसा होगा कहेंगे वो नहीं है, तो है कहेंगे समुद्र जैसा कहेंगे उतना भी नहीं है पृथ्वी जैसा कहेंगे इतना भी नहीं है अर्थात जिसका परिच्छिन्न नहीं हो सकता है अपरिचिन्न इसको अनंत मात्र कहा गया अनंता मात्रा यश स अनंत मात्र ओकार का कोई परिच्छेद नहीं है द्वैत उप द्वैत का उपशम है जिस, जिसमें उसमें कोई द्वैत का भान नहीं है वही शिव है शिव कल्याण करो ये ओंकार का स विशेषण हो गया इस प्रकार की ओंकार जिसके द्वारा जान लिया गया ये ओंकार क्या है कहते स्वयं का स्वरूप है तूर्य है स मुनि मुनि मनोनाथ मुनि मने रुच्च ऐसे उदि सूत्र से मुनि रूप बनता है तो मुनि अर्थात मनोनाथ जिसको स्वरूप का ज्ञान होगा वो अन्य विषय का मनन ज्यादा नहीं करेगा पूर्व संस्कार अवश्य कभी चला जाएगा मन कितु तो जैसे ही वो प्रारब्ब पूरा हो जाएगा उसका मन आ जाएगा फिर वो स्वरूप में लगा रहेगा तो उसी को मुनि कहा जाता है केवल स्वरूप चिंतन नहीं करेगा तूर्य अवस्था बाकी जगत का धीरे धीरे वो भान ही हटा देगा जन मुनि न जो स्वरूप चिंतन तूरीयचितन को छोड़ करके अन्य में जाता है वो मुनि नहीं कहा जाएगा टीका में यथोक्त प्रणव प्रतिपत्ति विहीन जनन मरण मात्र भागी भाग न पुरुषार्थ भाग होती विद्याति यथोक्त प्रणव प्रतिपत्ति विहीन जो प्रणव कहा गया अमात्र अनंत मैत उपशम शिव इसी प्रकार की प्रणव का प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान ज्ञान विहीन जो है तो वो संसार को प्राप्त करेगा तो जनन मरण मात्र भागी उसको तो जनन मरण मात्र उतने ही मिलेंगे अर्थात उनको मोक्ष नहीं है जनन मरण मात्र भागी न पुरुषार्थ भाग भवती उसको पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होगा पुरुषार्थ अर्थात परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त नहीं होगा इति विद्या विद्या निंदतीत को निंदा करते हैं इसका क्या तात्पर्य है? विद्या का स्तुति करना यह तात्पर्य है नहीं निंदा निंदितुम प्रवर्त अपितु विधेयम स्तुतुं इस प्रकार निंदा जब किया जाता है वो निंद का निंदा करने के लिए निंदा नहीं किया जाता उसका उसे क्या लाभ होगा वो तो कहते ना जो किचड़ में पड़ा हुआ है उसके ऊपर और थोड़ा कीचड़ डाल दो तो क्या होगा उसका इसलिए कहते हैं कि कीचड़ में पड़ा हुआ उसको दिखाते दे क्यों देखो वो कैसे पड़ करके उसमें कष्ट पा रहा है अर्थात तो उसका विपरीत में दृष्टि आकर्षण करने के लिए नहीं निंदा निंद्यम निंदितम प्रवर्तते खंडाकार अपितु निंदितु, निंदितु, निंदितु, हो जाए। नहीं निंदा प्रवर्तते विराम कर दे सकते हैं अपितु विधेयं अब तुम पूरा हो जाएगा मकार हो जाएगा अपितु विधेयं तु विधेय का स्तुति करने के लिए निंद का निंदा किया जाता है न पुरुषार्थ भाग भवती विद्या रहित निंदती विद्या जिनके पास नहीं है उनका निंदा करते हैं क्या कह दिया कह देंगे न इतर जन इतरो जनह मुनि अन्य जो व्यक्ति है जिसको ओंकार का अनुभव नहीं है वो मुनि नहीं है ठीक है मैं पाद विभाग मात्रा विभाग से अभाव ओंकार स्तूरीय सन अमात्रो इत्याह। ओंकार का प्रथम लक्षण कहा गया अमात्र उसमें अद्यम मात्रा ये अमात्र हो गया उसमें कोई मात्रा नहीं है मात्रा नहीं है क्यों? कहते हैं पाद विभाग मात्रा विभाग से पाद विभाग पाद विभाग किसका कहा गया था आत्मा का और मात्रा विभाग ओंकार का अभी कहते हैं कि पाद विभाग और मात्रा विभाग ये दोनों ही ओंकार में नहीं है क्योंकि दोनों एक ही है आत्मा और ओंकार एक ही है अभाव ओंकार तुरिय है त तो होने से वही अमात्र तुरिय होने से अमात्र तुरिय आत्मा और वही ओंकारो अमात्र भगवती इतिहा भाष्य में अमात्रीय ओंकारो जो अमात्र है वही तूर्य है वही ओंकार है तो आगे कहा गया अनंत मात्र श्लोक में कहा गया अनंत मात्र इसके लिए कहते हैं अनंत मात्र में मात्रा शब्द का अर्थ कहते हैं मीयते अनयात्रा परिचितियते अनया इसके द्वारा मापा जाता है इसको कहा जाता है मात्रा जैसे जो ये पात्र इत्यादि में धान अथवा चावल इत्यादि नापते हैं उसको कहते हैं ये मात्रा परिचिति परिचित अर्थात तो परिच्छेद परिचेद क्रिय परिचिति अनंत है जिसका अर्थात तो अनंत परिचिति कहेंगे घटो फट नदी पर्वत तो इस प्रकार के इसका परिचिति अनंत अर्थात इतने उसका परिच्छेद ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता सा अनंता, सो अनंता, उसको अनंता यो अन कहा जाएगा ओंकार हो अनंत मात्र अभी पूर्व पक्ष शंका कर रहा है टीका में ननु कथम अनंता परिच्छिति ओंकार से तूर्य ये ओंकार जो तूर्य है उसका अनंत परिचिति कैसे कह दिए अनंत मात्र कह दिए न तत्र परिच्छिति रे वो उसमें तो एक भी परिच्छेद नहीं है और उसमें अनंत परिच्छेद कह देते हैं ऐसे कह देना वायुमंडल में कितने मतलब ये ए, ए, कीट हो सकते हैं कहते अनंत कीट संसार में कितने जीव है कहते अनंत जीव है इसी प्रकार की यहां अनंत परिच्छिति कह देते हैं तो जहां एक भी परिच्छेद नहीं है वहां अनंत परिच्छिति ऐसा कैसे कहें शंका करने वाला भाष्य में उतर देते हैं न एतावत्व अश परिच्छेद तुम शक्य थे इत्यर्थ अश ये जो ओंकार है वो इतने परिमाण वाला है एतावत्व यहाँ ये के आगे बतु प्रत्य हो गया यह परिमाणे बतु अर्थात इसका ओंकार से परिच्छेद नक्यंकार का परिमाण इतना है इस प्रकार की परिच्छेद नहीं कर पाएंगे घटापट नदी पर्वत पृथ्वी सूर्य आप किसी का भी परिच्छेद कर सकते है किन्तु तो ओंकार का नहीं कर सकते है टीका अनर्थात्मक द्वैत संस्पर्श अभा अप्रतिबंधेन पर आभवती अभिप्रेत्य आह द्वैत का संस्पर्श उसका अभाव अनर्थात्मक क्या है द्वैत का संस्पर्श द्वैत का संस्पर्श होने से अनर्थ है अतः द्वैत का संस्पर्श द्वैत का भान हुआ यही अनर्थ है तूरीय में किंतु अनर्थ अनर्थात्मक अनर्थात्मक अनर्थ रूपक अनर्थ रूपक जो द्वैत संस्पर्श है द्वैत का जो अनुभव है ये तूरीय में नहीं है अभावात इसलिए अभावात्लिएबंधे नस्मिन आविर्भवति ये तुरिया अवस्था में अप्रतिबंध परमानंद अर्थात परमानंद में कोई प्रतिबंध नहीं है प्रतिबंध कब हो जाएगा जब द्वैत का भान होने लगेगा तब वे प्रतिबंध हो जाएगा द्वैत का भान नहीं है तो अप्रतिबंधे परमा, न परमानंद तुम तस्मिन आविर्भवती आभ, तस्मिन तस्मिन अर्थात वो जो ये नेद कह दिया गया अर्थात वो साधक अथवा वो मुनि उसमें तस्मिन आविर्भवती अभिप्रेत्या आह भाष्य में सर्वैतोपिव अथवा तस्मिन् तुरिए, तस्मिन् तुरिए लेंगे क्योंकि अभी तूरीय ओंकार उसका विचार चल रहा है इसलिए तुरिए। तस् तो तूरीय परमान तस्म आविर्भवती तो उसके आगे दे दिया क्योंकि उसका ऊपर में है कि तूर्य से उच्चते न ही तत्र परिचिति तत्र अर्थात तूर्य तूर्य में परिच्छिति नहीं है तो तूर्य का ही बात चल रहा है जो तूर्य को अनुभव कर लिया वो मुनि हो गया इसलिए मुनि में नहीं कह करके तस्मिन का अर्थ मुनोग नहीं कह कहकर तस्मिन अर्थात तूर्य तूर्य आविर्भवती तूर्य अर्थात वो जो चतुर्थ अवस्था कहेंगे तो श्याम कहने से अवस्था स्पष्ट होता है यहाँ तस्मिन पुंगलि का दिए है इसलिए तुरी ओंकारे इस प्रकार के होगा ऊपर हो का क्या अनका भाष्य में दिया उत्तर अश्य अश्य अर्थात तुरी अस् ओंकार इतने ही उसका परिमाण है इति परिचे तुम न सक्य थे तो इस प्रकार अन्वय करेंगे अश्य अर्थात तो ओंकार इति एक अध्यार कर लीजिए इति परिच्छेद न शक्य इसलिए अपरिच्छिन्न हो गया मात्रा का अर्थ है परिचिति ओंकार का एतावत्व इतने ही उसका परिमाण है इस प्रकार की जो परिचिति जो परिच्छेद वो करतुम न सकेते इसलिए अनंत मात्र हो गया अर्थात तो अनंत तो परिच्छेद है इसका नहीं परिच्छेद का अभाव हो गया इस प्रकार अच्छा आगे टीका में यथा व्याख्या में ओंकारो यथा विदितो ये न सपरमार्थ तत्व तो से मनोनाथ मुनि ही ओंकार यथा व्याख्या जैसे व्याख्यान किया गया जैसे व्याख्यान किया गया गया मात्र, आगे अनंत मात्र आगे प्रपंच से उपम शिव ये चार उसमें विशेषण दिया गया जैसे व्याख्यान कहा गया ये नीदित जिसके द्वारा जान लिया गया स तो तो परमार्थ तत्व से मनोनाथ मुनी वो परमार्थ तो तत्व को जान लिया परमार्थ तत्व तो तो को जान लेगा तो उसी का ही मन न चलेगा क्योंकि जैसे सुसुप्ति में महान आनंद है ऐसे ये तूर्य अवस्था में भी महान आनंद है किंतु सुसुप्ति में यह प्रमाता नहीं रहता है लय हो जाता है इसलिए उसका साक्षात तो अनुभव नहीं कर पाता किंतु जब ये अवस्था में समाधि में जाता है चाहे वो एक क्षण के लिए भी हो वो उसी प्रकार के आनंद अनुभव होता है जहां आनंद अनुभव होगा तो वही तो बार बार जाएगा ना किसी के पास जाने से दो प्रेम की बात कहेगा और किसी के पास जाने से वो दरवाजा से ऐसा कह देगा कि दोबारा जाएंगे नहीं किधर जाएगा कहेंगे जहां अच्छा लगता है आनंद लगता है वही जाएगा इसी प्रकार की तूर्य का अनुभव अगर एक बार बुद्धि को आएगा बुद्धि बार बार चाहेगा कि तदाकार होने का क्योंकि वहाँ बुद्धि का वहाँ विश्राम स्थल है बुद्धि तो संसार में चलते चलते थक जाती है तो वहां बार बार वो चलना चाहेगा इसलिए कहा जाता है ये सत्व ये, ये सत्व तत्व पक्षपाती सत्वम और बुद्धि बुद्धि तत्व का पक्षपाती है बार बार उसी में ही चलेगा एक बार ज्ञान हो जाने से वो बार बार उसमें चलेगा धीरे धीरे और अर्थात भूमिका में ऊपर ऊपर चलेगा टीका में यथा व्याख्यात उक्त नशेषण वन अर्थ जो भाष्य में कहना ना ओंकार यथा व्याख्यात यथा व्याख्यात का अर्थ कहते हैं श्लोक का पूर्वार्ध में ओंकार का चार विशेषण दे दिए वही चार विशेषण विशिष्ट अमात्र अनंत और प्रपंच से शिव चार विशेषण दिया वो चार विशेषण युक्त ठीक है मैं नु यथोक्त प्रणव परिज्ञान रहित तो शास्त्र परिज्ञान बत्वात न जन्म उपलक्षित तो संसार भावत्व पुरुषार्थ तो असिद्धि पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रणव का परिज्ञान नहीं होने पर प्रणव तूर्य है वही हमारा वास्तव स्थिति है इस प्रकार के ज्ञान नहीं होने पर ज्ञान रहित तो, तो श्या यथोक्त प्रणव परिज्ञान यथोक्त प्रणव जो चार विशेषण वाला प्रणव ओंकार उसका परिज्ञान अनुभव रहित जिसको नहीं है किंतु शास्त्र परिज्ञान बतुआ शास्त्र का पूरा पूरा ज्ञान है पूरा समझ लिया मांडव उपनिषद किंतु उसका अनुभव नहीं हुआ तो भी तो न जन्म उपलक्षित संस्कार भागते न पुरुषार्थ असिधि जन्म उपलक्षित संस्कार संसार भाग भाग करता भजते प्राप्त जन्म उपलक्षित संस्कार को जो प्राप्त करेगा उसका पुरुषार्थ सिद्धि होगा जो संसार को प्राप्त करेगा उसका नहीं होगा तो जन्म उपलक्षित संसार भाक पुरुषार्थ की असिद्धि होना है किंतु तो अभी पुरोपक्षी कहता है कि उसको शास्त्र परिज्ञान न पुरुषार्थ असिद्धि। शास्त्र का ज्ञान पूरा पूरा होने से भी उसका पुरुषार्थ सिद्धि हो जाएगा नौ का असिद्धि के साथ लेंगे न असिद्धि क्योंकि शास्त्र का ज्ञान है अनुभव क्या चाहिए शास्त्र का ज्ञान से ही हो जाएगा तो इसका उत्तर देते हैं मिवम शास्त्रविदोपी तत्व ज्ञान अभावे मुख्य पुरुषार्थ असिधिर इति अभिप्रेतिया शास्त्रविद होने पर भी अगर तत्व नहीं है तो मुख्य पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी मुख्य पुरुषार्थ कौन है मोक्ष जिसको शास्त्र ज्ञान बढ़िया है वो बाकी पुरुषार्थ कर ले सकता है धर्म अर्थ काम ये तीनों कर ले सकता है किंतु ये मोक्ष नहीं होगा मुख्य पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी अगर अनुभव नहीं है तो अभिप्रेत्य भाष्य में कहा नैतरो जन शास्त्रविदीर्थ तो। इतर जन चाहे शास्त्रविद हो तो भी ये नहीं होगा इसलिए भगवान वहां कहे ना नहीं, नहीं रक्षती दुक्रियकरण दुकृकरण उपलक्षित अर्थात वहाँ शास्त्रविद शास्त्रविद हो जाने से रक्षा हो जाएगा वो नहीं है भज गोविंदम अर्थात ब्रह्मकार वृत्ति में स्थित रहो नहीं तो हम कहेंगे गिनी लेकर के ये करो ये पढ़ना क्या ना? इस प्रकार की उसका जो सब दुर्व्याख्यान नहीं होना है वो तो बुद्धिमान होने से उस प्रकार की बात है तदेव तो प्रणटीका तदेव तो प्रणव द्वारेण निरूपाधिकमान अनुसंधान से पुरुषार्थ परिसरेशा बहिर्मुखा स्थित तदेव तो प्रणव द्वारे न निरूपाधिकम आत्मा अनुसंधानस्य अनुसंधान प्रणव के द्वारा निरुपाधिक आत्मा का अनुसंधान अनुसंधान अर्थात उसका विचार करना किस प्रकार आत्मा का निरुपाधिक आत्मा का सोपाधिक आत्मा में और वेदांत में आ गया था सोपाधिक आत्मा में और अधिक महत्व नहीं रखना है तो निरुपाधिक आत्मा का अनुसंधान करता हुआ तब पुरुषार्थ परिस हो जाएगी पुरुषार्थ का अर्थात पुरुषार्थ से परिसम्ति परिसाप्ति परिता समाप्ति पूरा पूरा मुख्य हो गया न इतरे साम इतर कौन है बहिर्मुखा जो बहिर्मुख है बहिर्मुख का लक्षण ये है कि वेदांत में प्रवृत्ति नहीं बना क्योंकि वेदांत तो पहले कहेगा कि यह जगत मिथ्या है और बहिर्मुख है उसके जगत में बहुत सारा करना है और कभी भी वेदांत में यह नहीं आएगा इसको कहते हैं बहिर्मुखान तो उनको कभी ये पुरुषार्थ पुरुषार्थ की परिसमाप्ति नहीं होगी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ की समाप्ति हो सकता है कि परिसमाप्ति मोक्ष ये पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होगा चाहे ये उनतीस माह लोग उच्चारण करेंगे श्री गोविंदभगवत्ज्यपादशिष्य परमशपरिव्रजकाचार्य शगम शास्त्र विवरण गौड़पादीयकारिका सहित मंडुक्योपनिषद भाष्य प्रथम आगम प्रकरण भगवान भाष्यकार का प्रथम आगम प्रकड़पादीयकारिका के ऊपर पूरा हुआ इतने श्रीमद परमंश परिपराज श्री शुद्धानंद पूज्य पादशिष्य भगवत आनंद ज्ञान विरचिता मंडुके उपनिषद आविष्करण पर गौड़ी का भाष्य टीकायाथम आगम प्रकरण आनंद ज्ञान आनंद गिरी जी महाराज जी उनका ये टीका ये पूरा हुआ इसके साथ ही आगम प्रकरण पूरा हुआ प्रथम प्रकरण ठीक है आज यहाँ तक पूर्णमद पूर्णमित पूर्णम गशते पूर्णशम पूर्ण मे